पार्ट 21 दस आज्ञाओं की तैयारी के लिए सत्य हम परमेश्वर का भय मानते हैं क्योंकि वह पवित्र है बाइबल आयत यवा की स्तुति करो उसके सिंहासन के समुख आराधना करो क्योंकि वह पवित्र है भजन 95 परिचय किस प्रकार परमेश्वर ने इसराइलियों पर प्रकट किया कि वह उनका अधिकारी रक्षक और पूर्ति दाता है परमेश्वर ने उन्हें सीनी पर्वत की ओर ले गया यह वही स्थान था जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को मिश्र से मुक्त करने के लिए मूसा को बुलाया था परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया था कि वे द्वारा मिश्र देश की गुलामी से मुक्त होने के बाद इस पर्वत पर, पर परमेश्वर की आराधना करने आएंगे यही सबूत था कि मूसा परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था निर्गमन तीन बारह उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिश्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे सिने पर्वत पवित्र पर्वत कहलाता था यहीं से परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें किया निर्गमन 19 में परमेश्वर ने अपनी पवित्रता को इसी पहाड़ ऐसी प्रकट किया निर्गमन उन्नीस एक ऐसी को मिश्र देश ऐसी निकालने हुए जिस दिन तीन महीने बीत चुके उसी दिन वे सीने के जंगल में आए और जब वे रफी से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली तब तो मूसा पर्वत पर, पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और योवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा याकूब के घराने ऐसी कहो और इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना की तुमने देखा है की मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इस पवित्र पर्वत पर मूसा का सामना परमेश्वर से हुआ परमेश्वर को याद था अपने लोगों को मिस्रियों की गुलामी से आजाद कराने के लिए मूसा ने क्या किया था परमेश्वर विश्वास योग्य है जो वह करने के लिए कहता है वह हमेशा करता है निर्गमन उन्नीस पाँच ऐसी आठ अब तुम निश्चय मेरी सुनोगे और मेरी बातचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे जो बातें तुम इसराइलियों से कहनी है वे यही थी तब मूसा ने आकर लोगों के पुर्नियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने किया गया योवा ने उसे दी थी उनको समझा दी और सब लोग मिलकर बोल उठे जो कुछ योवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे लोगों की यह बातें मूसा ने योवा को सुनाई परमेश्वर ने अपने लोगों से एक शर्त रखी अगर वे परमेश्वर का आज्ञा पालन करें और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसे करे तब वे परमेश्वर के चुने में लोग कहलाएंगे यह जो भी कुछ परमेश्वर ने कहा था इसराइली उसे करने के लिए मान गए परमेश्वर की स्वीकृति पूर्ण आज्ञाकारिता पर निर्भर है आदम को परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी था यद्य आदम और हवा ने केवल एक ही बार पाप किया किंतु तुरंत ही वे परमेश्वर से अलग हो गए अभी फिर इसराइलियों को परमेश्वर का आज्ञा पालन करना जरूरी था जो भी परमेश्वर ने कहा था वह उन्हें करना था परमेश्वर का नियम आशीष देता है लेकिन वह पूर्ण रूप से उसका आज्ञा पालन करे और अनाज्ञा पालन करे तो सजा देता है जो मांग है उसे पूरा करने में नियम सहायता नहीं करता नियम और दया एक साथ सम्मिलित नहीं हो सकते क्योंकि इसराइली तो पापी थे और परमेश्वर जानता था कि उनके लिए शर्त पर कायम रहना असंभव है किन्तु वे यह नहीं जानते थे तब क्यों परमेश्वर ने यह शर्त रखी जब इसराइली उसमें असफल हो गए तो वे समझ सके कि वे पापी थे और परमेश्वर को प्रसन्न करने में असामर्थ दे वे स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्यता नहीं प्राप्त कर सके उदाहरण सबसे पहले डूबते व्यक्ति को जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है उसे झगड़ना रोकना है तभी वो उसे बचा लिया सकता है परमेश्वर केवल उन्हें ही बचाएगा जो मान लेते है की वे पापी है और समय अपने आप को नहीं बचा सकते निर्गमन 19 नौ ऐसी दस तब योवा ने मूसा से कहा सुन मैं बादल के अंधकार में होकर तेरे पास आता हूँ इसीलिए कि जब मैं तुझ से बातें करूँ तब वे लोग सुनें और सदा तेरी प्रतिति करें। और मूसा ने योवा से लोगों की बातों का वर्णन किया तब योवा ने मूसा ऐसी कहा लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धोले परमेश्वर अपने लोगों से मिलने जा रहा था क्योंकि परमेश्वर पवित्र है बिना पाप का किंतु उसके लोग पापी थे और वे परमेश्वर के मिलने के लिए तैयार किए जा रहे थे उनको परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने कपड़ों को धोना और अपने आप को शुद्ध करना था निर्गमन 19 12 13 और इक्कीस और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उन लोगों से कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वर पर, पर, पर न चढ़ो और उसके सामने को भी न छुओ और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए उसको कोई हाथ से छूने न पाए परन्तु वह निश्चय पथरवा किया जाए या तीर से छेदा जाए चाहे पशु हो चाहे मनुष्य वह जीवित न बचे जहाँ महाशब्द वाले नरसिंह का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आ जाएं। तब युवा ने मूसा से कहा नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे कि ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के योवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नाश हो जाएं। सिने पर्वत के चारों तरफ एक सीमा थी अगर कोई भी इस सीमा को पार करेगा तो मर जाएगा सीमा परमेश्वर की पवित्रता को और मनुष्य के पाप को दर्शाती है दो बातें कभी एक साथ सम्मिलित नहीं हो सकती अगर कोई भी पापी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा तो वह मर जाएगा। जब तुरी फूकी गई, तब लोग पर्वत पर आए। मूसा ने लोगों को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार किया और जैसा परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया था उन्होंने वैसा ही किया निर्गमन उन्नीस सोलह से 19 जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई फिर नरसिंह का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब काफ उठे तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए और योगा जो आग में होकर सिने पर, पर उतरा था इस कारण समर्थ पर्वत धुए ऐसी भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था फिर जब नरसिंह का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने बाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया परमेश्वर ने तुरही की आवाज और घने बादलों की गर्जन और प्रकाश के साथ अपनी सामर्थ को दिखाया परमेश्वर पराक्रमी और क्रोधी है जो पाप की सजा देता है सारे लोग भय से कांपने लगे मूसा लोगों की ओर से परमेश्वर से बात करने को गया जब मूसा ने कुछ कहा तब परमेश्वर ने गर्जन के साथ उत्तर दिया निर्गमन 19 20 और युवा सिने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया परमेश्वर ने मूसा को पर्वत आरोप पर बात करने के लिए बुलाया क्योंकि इसराइली पापी थे और परमेश्वर पवित्र है अगर वे ऊपर आते तो मर जाते फिर परमेश्वर ने मूसा को क्यों ऊपर बुलाया मूसा भी पापी था किंतु परमेश्वर ने अपनी दया के कारण उसे स्वीकार किया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है परमेश्वर उसे स्वीकार करता है परमेश्वर सर्वोपरि है अपने ज्ञान से ही वह जो करना चाहता है करता है और जिसे चाहता है उसे चुनता है परमेश्वर ने मूसा को अपना दूध होने के लिए चुना परमेश्वर ने अपने संदेश मूसा को इसराइलियों के लिए दिया अगर वह मूसा की बातों को नहीं सुनते हैं तो वह परमेश्वर की बातों को भी नहीं सुनते हैं परमेश्वर ने अपना वचन बाइबल हमें इसराइलियों के द्वारा दिया है जब हम बाइबल को सुनते हैं तब हम परमेश्वर को सुनते हैं जो भी परमेश्वर की नहीं सुनते परमेश्वर उन्हें दंड देता है व्याख्या हमारी कहानी में हमने देखा है कि परमेश्वरी दाता रक्षक और मुक्ति देने वाला है हमने सीखा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है कि जो वह कहता है वह करता है आज हमने यह सीखा है कि परमेश्वर पवित्र है और पाप रहित है और पाप को वह अपनी उपस्थिति में स्वीकार नहीं करता है इस प्रकार इसराइली लोग अपने स्वभाव के कारण परमेश्वर के पर्वत पर नहीं आ सके किन्तु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मार्ग निकाला